श्री ष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद इस संबंध में दूसरी घटना भी वैसी ही शिक्षाप्रद है बाबूराम राम तब भी मास्टर महाशय के विद्यालय में छात्र थे मास्टर महाशय श्याम पुकुर में रहते थे उस बार कलकत्ते में विसूच का रोग फैला मास्टर महाशय के घर में भी उस रोग का आक्रमण हुआ बाबू आदि छात्र रोगियों को देखने उनके घर जाने लगे ठाकुर ने यह समाचार पाकर एक दिन मास्टर महाशय को सावधान कर दिया अजी, घर में तुम्हारी युवती पत्नी है तुम लड़कों को इस प्रकार घर में क्यों आने देते हो मास्टर महाशय ने बतलाया कि वे उनके विद्यार्थी हैं अतः इसमें दोष नहीं है। परंतु ठाकुर इस पर चुप नहीं रहे उन्होंने उसी चेतावनी को पुनः दोहराया संभवतः मास्टर महाशय तब भी नहीं समझ सके ठाकुर छात्र एवं शिक्षक के बीच के सामान्य संबंध के बारे में नहीं कह रहे हैं वरन उनके दृष्टि अपने त्यागी संतान की कठोर साधना के प्रति है। उस समय बाबूराम की आयु लगभग तेईस वर्ष रही होगी जिस प्रकार पक्षिणी माता अपने शावक को पंखों के नीचे लिए उसकी रक्षा करती है उसी प्रकार ठाकुर सर्वदा इन सांसारिक दुर्बलताओं से बाबूराम की रक्षा किया करते थे परंतु तो ऐसा होने पर भी ठाकुर अपनी संतान के अंतर्निहित प्रेम को संकुचित न करते हुए नियोजित प्रणाली के अनुसार विविध रूपों में विकास के पथ पर ही ले जा रहे थे इसीलिए भोग्य वस्तुओं से उन्हें सावधानीपूर्वक दूर खींच लेने पर भी वे उन्हें भक्त सेवा के लिए सदैव प्रोत्साहन दिया करते थे बाबू महाराज ने एक बार कहा था दक्षिणेश्वर में देखा है किसी भक्त के आने पर ठाकुर कितनी ही तरह से उसका स्वागत सत्कार करते थे पूछते थे पान खाओगे पान न लेने पर पूछते थे तंबाकू पियोगे इसलिए हम लोगों को भी वैसी ही आदत पड़ गई है भक्त सेवा का यह भाव बाबू महाराज को पूर्ण मात्रा में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था इसके उदाहरण हमें आगे यथास्थान मिलेंगे बाबूराम मेधावी छात्र नहीं थे विशेषकर श्री रामकृष्ण के सानिध्य में आने के बाद धर्म भाव का विशेष जागरण होने से उनका मन विद्यालय से बहुत कुछ ऊंचट सा गया था इसीलिए वे प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके अठारह सौ पचासी परीक्षा फल निकलने के कुछ दिन बाद बाबूराम बैकुंठनाथ सन्याल के साथ दक्षिणेश्वर गए वहाँ वार्तालाप के प्रसंग में सान्याल ने कहा यह परीक्षा में पास नहीं हुआ सुनकर ठाकुर हंसते हुए बोले अच्छा ही तो है वह पास मुक्त हो गया जिसके जितने पास है उसके उतने ही पास बंधन हैं। बाबूराम ने राहत की सांस ली क्योंकि ठाकुर यद्यपि जानते थे कि बाबूराम संसार में फंसेंगे नहीं और इसी उद्देश्य से उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया करते थे फिर भी हम जिस समय का वर्णन कर रहे हैं उस समय तक बाबू के जीवन में वह आदर्श उतना प्रस्फुटित न हो पाने के कारण ही आगे चलकर उनके द्वारा महान कार्य साधित करने के उद्देश्य से ही ठाकुर बाबूराम का भाव नष्ट कर न करके उन्हें अध्ययन से निरुत्साहित नहीं करते थे वरन प्रोत्साहित ही करते थे उन दिनों मास्टर महाशय के साथ हुए वार्तालाप से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है उस दिन ठाकुर ने मास्टर महाशय से कहा अच्छा बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है बाबूराम से मैंने कहा तू लोक शिक्षा के लिए पढ़ अनंत भाव संपदा से संपन्न ठाकुर का पूरा परिचय बाबूराम को तब भी नहीं मिला था इसलिए उन्हें भय था कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर कहीं ठाकुर नाराज ना हो पर उनका आज का व्यवहार देखकर वह संकट दूर हुआ और वस्तुतः बाबूराम यदि विचार करते तो समझ जाते कि इसके पूर्व भी ठाकुर ने उनके मन में वैराग्य संचारित करने हेतु तो एक बार यही प्रसंग उठाकर कहा था तेरी पुस्तकें कहाँ हैं तू तो लिखे पढ़ेगा या नहीं मास्टर से वह दोनों ओर संभालना पड़ चाहता है बड़ा कठिन मार्ग है उन्हें जरा सा समझ लेने से क्या होगा अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटा संग्रह करना पड़ता है फिर ज्ञान और अज्ञान के पार जाया जाता है बाबू राम मैं यही चाहता हूँ श्रीराम राम कृष्ण साहसी अरे दोनों ओर रक्षा करने से क्या वह बात होती है अरे अगर तू चाहता है तो चला आ निकल कर बाबूराम हंस आप ले आइए श्रीराम राम कृष्ण तू कमजोर है तुझमें हिम्मत कम है मास्टर से मैं कामनी कांचन त्यागी खोज रहा हूँ सोचता हूँ यह काम शायद रह जाएगा सब के सब कोई न कोई अड़ंगा लगा देते हैं हमदर्द बाबू राम के ऊपर ठाकुर कितना निर्भर रहते थे इसका एक सुंदर दृष्टांत है। एक दिन ठाकुर चैतन्य लीला अभिनय देखने निकले। उन्होंने बाबूराम को साथ लिया और कहा वहां हो जाने पर सभी मेरी ही ओर देखने लगेंगे और गड़बड़ करने लगेंगे मुझमें वैसा होने की संभावना देखने पर तो अन्य विषयों की खूब बातें करने लगना ऐसा निश्चय करके वे अभिनय देखने गए परंतु जिस मन की स्वाभाविक गति ही समाधि की ओर थी और जिसे कृत्रिम उपायों से बलपूर्वक साधारण भूमि पर खींचकर रखना पड़ता था वह मन उद्दीपक विषय के सानिध्य में भला कैसे निष्क्रिय रह पाता अतः ठाकुर शीघ्र ही समाधिस्थ हो गए तब बाबूराम भगवान नाम सुनाते हुए उनके मन की गति को व्यवहारिक जगत की ओर लौटा लाए ऐसा और भी कितनी बार हुआ है परंतु इस प्रकार विश्वस्त सेवक तथा पार्षद के रूप में दक्षिणेश्वर में निवास ठाकुर के साथ सर्वत्र आवागमन तथा उनका स्नेह स्पर्श प्राप्त करने पर भी बाबूराम कभी गर्व से फूलते नहीं थे बाद में उन्होंने कहा था ठाकुर के पास उनकी सेवा के लिए कोई अपवित्र व्यक्ति न रह पाता था ठाकुर की कृपा न होती तो मैं भी उनके पास नहीं रह पाता अब सोचता हूँ मैं कैसे रहता था थोड़ा सा भाव का उद्रेक होते ही वे एकदम समाधिस्थ हो जाते थे वस्तुतः वे ऐसे सौभाग्य का कारण बताते हुए ठाकुर की कृपा की बात कहकर ही चुप हो जाते अपनी स्वयं के अवाल पवित्रता का उल्लेख तक नहीं करते थे